महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी पांचवा भाग इसके बाद मैरी और और पियर कई बार मिले और अंत में उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया उनका सारा समय शोध में बीतने लगा वे दोनों एक दूसरे के साथ रहकर बहुत खुश थे उनकी खुशी और भी बढ़ गई जब उनके एक सुंदर बेटी पैदा हुई अपनी बेटी का नाम उन्होंने रीनी रखा बाद में रीनी ने अपने काम के लिए बहुत से इनाम भी जीते क्योंकि उसमें अपने माता पिता के गुण विजमान थे मैरी को माँ बनना अच्छा लगा था उसे वैज्ञानिक बनना भी अच्छा लगा था वह एक अच्छी माँ और अच्छी वैज्ञानिक दोनों एक साथ बनने के लिए खूब मेहनत करती थी उसकी बेटी और विज्ञान दोनों ने उसको खूब खुशी दी क्योंकि कठिन काम भी आनंददायक हो सकता है एक्स रे इसी समय एक वैज्ञानिक रोयट ने एक्सरे की खोज की उन दिनों फोटोग्राफ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कांच की प्लेटें काले कागज में लपेट दी जाती थी जिससे कि सूर्य की, की किरणों का उन पर असर ना पड़े अगर सूर्य की किरणें इन प्लेटों पर गिर जाएँ तो सफ़ेद धब्बे उभर आते और वे खराब हो जाती थी रोयन को यह जानकारी हुई कि कुछ लिपटी हुए प्लेटों पर धब्बे उभर आए हैं पहले तो वह परेशानी में पड़ गया मगर फिर उसने प्लेटों के पास कुछ पत्थर देखे इन पत्थरों से किरणें निकल रही थी ये धब्बे इन किरणों के कारण थे उसने इन किरणों को एक्सरे का नाम दे दिया रोनजिन की इस एक्सरे की खोज के बाद दूसरे वैज्ञानिक हेनरी बैक्यूरेल ने खोजा कि जिन खनिज पदार्थों में यूरेनियम था उसमें से उसी तरह की किरणें निकलती थी उनका नाम गामा रेज रखा गया इन सबके बाद मैरी ने अपने आप से बहुत वैज्ञानिक सवाल पूछे क्या यूरेनियम में रोशनी को अपने में समाहित करने और फिर बाहर निकलने की शक्ति है यूरेनियम के अंदर से किरणें बाहर निकलने का क्या कारण है मैरी ने निश्चय किया कि वह पियर की मदद से इसके बारे में और खोज करेगी पियर ने विद्युत मापने के कुछ उपकरण खोजे थे मैरी ने इनको अपने खोज में इस्तेमाल किया उसने पाया कि जो किरणें यूरेनियम द्वारा प्राप्त होती हैं वे यूरेनियम से ही आती हैं यूरेनियम को इन किरणों के प्रसार के लिए बाहर की किसी किरण को अपने में समाहित नहीं करना पड़ता उसने इसको रेडियोएक्टिविटी कहा अब वह यह जानना चाहती थी कि क्या ऐसे दूसरे पदार्थ भी हैं जिनमें यही खूबी विद्यमान हैं यह मारिया और पियर के लिए काफी मेहनत का काम था उन्होंने सभी कच्चे खनिजों का निरीक्षण किया इस काम में उन्हें बहुत मेहनत तथा समय लगा और उनको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता था उन्हें यह जानकर निराशा हुई कि जितने भी अन्य कच्चे खनिज पदार्थों का उन्होंने निरीक्षण किया था उनमें से किसी में भी रेडियो एक्टिविटी नहीं थी